नोशो टॉक क्या सो वे टू बाबरी नंबर फोर पहले दिन मैंने आपसे कहा हमें इस बात का स्मरण भी नहीं है कि हमें हमारी सत्ता का वोट भी हमें नहीं है और जिसे यह भी बताना हो कि वो है पुनर्जन्म को न माने कर्म को न माने ना किसी चीज को जैसे आप बिलीफ की तरह पकड़ लेते हैं आपका मस्तिष्क सोचना बंद कर देगा कैसे जाना कि लाख कर्म है सुना तो बिलीफ बन गई अगर आप दूसरे मुल्क में पैदा होते जहां ये बात न सुनी जाती तो फिर न बनती बिलीफ ये तो आसपास का प्रोप है जिसका परिणाम है कि आपने बिलीफ पैदा हो जाती अब ये हिंदुस्तान में और नहीं दूसरे बिलीफ वाले लोग भी रह रहे हैं और आप भी रह रहे हैं माइंड अपना क्लोज रखे रह जो उनकी बिलीफ है उसमें वो पकड़े हुए हैं जो आपकी बिलीफ आप, आप पकड़े हुए हैं, आप पड़ोसी थोड़ी हैं किसी के क्योंकि तो सब क्लोज हैं कोई किसी से मिल थोड़ी रहा है मिल सकते नहीं जब तक बिलीफ है तब तक, तक आप किसी के पड़ोसी नहीं हो सकते न हिन्दू हूँ आप मुसलमान हैं तो कैसे पड़ोसी होंगे वो बिलीफ बांधे हुए घेरे को लेकिन अगर बिलीफ अलग हो जाए तो जिनको हम सीकर कहें वो पड़ोसी होंगे और कोई पड़ोसी नहीं हो सकता दुनिया विश्वास छोड़ देता है संबंध को लोगों से तोड़ देता है और खुद से भी तोड़ देता है ये कैसे आपने मान लिया इस मानने की कौन सी बुनियाद है सिवाय इसके कि संयोग की बात है कि आपके आसपास एक प्रचार हो रहा है वो आपने सुन लिया जैसे कि कोई साबुन का विज्ञापन करता हो तो रेडियो से कहता हो अखबार से लिखता हो अभिनेत्रियों के चित्र बनाता हो कि हिंसा अच्छा है सुनते सुनते जब आप बाजार में खरीदने जाते तो आप कैसे सोलह साबुन दे दें अगर आपसे कोई पूछे कि आपने यही साबुन क्यों सुना हजारों साबुन तो आप कहेंगे मेरा विश्वास है कि ये अच्छा है ये विश्वास कैसे आगे आप तो ये आसपास प्रोपजेंडा किया गया आपके ये तो एडविटाइज की पूरी की पूरी पूरी व्यवस्था ये है ना? कि आपके आस आप पास हवा पैदा की गई अच्छा है यही अच्छा वहां कहने लगे यही अच्छा जैसे ये बिलीफ पैदा होती है कि फनाश आदमी अच्छा है वैसे ये बिलीफ नहीं है आपके इनमें कोई फर्क नहीं है ये भी सब बहुत गहरे में प्रोपेगेंडा है प्रचार है और आपके मन को पकड़ लेता है जो आदमी जानने को उत्सुक है वो मानने को उत्सुक नहीं होगा कभी वो कहेगा मैं जानना चाहता हूं मैं खोजना चाहता हूं मैं एक, एक तथ्य को आंकूंगा पहचानूंगा हम अगर मुझे लगेगा मेरा अनुभव कहेगा तो ठीक फिर वो विश्वास नहीं होगा फिर वो ज्ञान होगा फिर वो बिलीफ नहीं होगी फिर वो नॉलेज होगा बिलीफ जो है अज्ञान की घटना है इग्नोरेंस की घटना है तो जितना इग्नोरेंट आदमी होगा उतना ज्यादा बिलीफ होंगे उसके आसपास जितना आदमी ज्ञान की तरफ बढ़ेगा बिलीफ गिरती जाएंगे और जो आदमी ठीक ज्ञान को उपलब्ध उसकी कोई बिलीफ नहीं होगा यानी अगर उससे आप पूछें कि क्या तुम ईश्वर को मानते हो तो वो कहेगा मैं जानता मानता हूं ये नहीं कहेगा मानने का कोई सवाल नहीं था मानता तो हो जो जानता नहीं है मानने का क्या सवाल है तो अगर सच में ही खोजना हो इंक्वायरी करनी हो सच में ही जानने की इच्छा पैदा हुई हो तो सब मानना छोड़ दे बड़ी घबराहट होगी घबराहट ये होगी कि मानने छोड़ने से आपको तो लगेगा आप तो बिल्कुल इग्नोरेंट आदमी घबराहट ये होगी अगर मानने छोड़ने लगे मेरे तो जान ही नहीं है कोई हमें तो कुछ भी नहीं जानता जा रहा है वही सिखाया जा रहा है तो जा रहा। और उस सिखाने की वजह से इतनी करप्टेड दुनिया पैदा हुई और इतने करप्टेड आदमी पैदा हुए उस सिखाने की वजह से तो पांच हजार साल का फल क्या है इस सिखावट का ये आपकी जो हमारे काम तक दिखाई पड़ रही है ना ये दुनिया जो हमारी है ये दुनिया पैदा हुई ना इस शिक्षा से पांच हजार साल की ये सारी चीजें कहां ले गई है आपको रोज नीचे गिरते जाते हैं और रोज गिरते जाएंगे क्योंकि वो बुनियाद बात गलत है बुनियादी ही बात गलत है न तो श्रद्धा की जरूरत है न विश्वास की जरूरत है खोज की जरूरत है साहस की जरूरत है खोजने की जरूरत है साहस करने की जरूरत है ये सब कमजोरी के लक्षण हैं इसलिए जो कौमों ने जितनी ज्यादा श्रद्धा पर विश्वास किया वो कौम उतनी नीचे पिछड़ गई लेकिन जिन कौमों ने भी इस पर विश्वास किया उतने पीछे पिछड़ गए क्योंकि कदम आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं था अगर बैलगाड़ी में बैठे थे तो बैलगाड़ में बैठे हुए श्रद्धा और विश्वास से तो फिर आगे उठने का सवाल कहां उठता है विश्वास मन विकास नहीं करता ही नहीं सकता देखें दुनिया में कौमी भी जो विश्वास करेंगे वो पिछड़ जाएंगे व्यक्ति भी जो विश्वास करेंगे वो पिछड़ जाएंगे मगर विश्वास करना सुविधापूर्ण है कंफर्टेबल है तो मैं कहूंगा तो कंफर्टेबल है सुविधापूर्ण है झंझट नहीं है हमें कोई मतलब नहीं खोजने की हम कहा खोजने जाए अपना दुकानदारी करेंगी खोजने जाए कि कर्म है या तो हम मान लेते हैं कोई कह जाता भी है तो उस चीज मान लेते हैं पिताजी कहते हैं तो मान लेते हैं आस पड़ोस के लोग कहते हैं तो मान लेते हैं कौन झंझट में पड़ेगा ठीक है होगा फिर उसे मान के फिर चिंतन शुरू कर देते हैं कि अगर कर्म का सिद्धांत है तो फल आदमी गरीब क्यों हो गया जरूर इसमें कोई बुरे कर्म किए होंगे इसलिए गरीब हो, हो एक चीज मान लेते हैं फिर उसके आधार पर सब हिसाब फैलाने लगते हैं हम अमीर हो गए तो हमें जरूर कोई अच्छे कर्म किए होंगे फिर उसके हिसाब से तो एक तो एक एक ऐसी बात को जिसे हम नहीं जानते मान लिया और अब फिर जिन बातों को हमारे सामने उनकी हम उसके आधार पर व्याख्या करने लगते और फिर जिंदगी ऐसे एक एक एक, एक अजीब हिसाब निकलने लगती है और आपने कह दिया कि ये योग की बात है ये कैसे आपने जाना ये कैसे जाना की गति होती है आप कहेंगे हमने तथ्यों को देखते जाना बिल्कुल व्यस्तनी का सिद्धांत पहले मान लिया फिर तथ्यों की व्याख्या करने लगे देखो आप जिसे आप कह सकते हैं कि इतने दिन से पूर्णिमा ने आपसे कहा कि मेरे पास चले लेकिन नहीं आ सके तो योग ही नहीं था मगर ये योग के विश्वास पहले से मन में बैठा हुआ है इसलिए व्याख्या आपने कर ली एक आदमी हुआ वहां सारी दुनिया में कुछ विश्वास है कि पना दिन खराब होता है पना तारीख खराब होती है उसने किताब लिख डाली कि तेरा तारीख सबसे खराब तारीख और उसने कहा कि मैं कोई झूठ नहीं कर रहा तो प्रमाण दे रहा हूं वो म्युनिसिपल दफ्तरों में कारपोरेशन के दफ्तरों में गया तेरह तारीख को कितने लोग मरे उनकी लिस्ट ले आए तेरह तारीख को अस्पताल में कितने लोग भर्ती हुए कितने लोग पागल हुए उनकी लिस्ट ले ली तेरह तारीख को कितने सुसाइड हुए उनकी लिस्ट ले ली तेरह तारीख को कितने एक्सीडेंट हुए उनका सब पता लगा लिया एक बड़ी किताब लिखी कि तेरह तारीख को ये ये होता है आप किताब पढ़ के मान जाएंगे की बात बिल्कुल ठीक कह रहा रिश्ता होता है तो मेरे एक किताब मेरे पास ले जाएगा अभी दृष्टि अब तो आप मानते मैंने कहा तो कि तुम बारह तारीख की खोज करो इतनी तस्वीर मिल या तुम ग्यारह तारीख की खोज करो इस तक सूचना मिल जाएगी लेकिन वो ये जो गैर साइंटिफिक और साइंटिफिक माइंड का फर्क क्या है गैर साइंसिफिक माइंड किसी विश्वास को पहले मान लेता है फिर तथ्य पर उस विश्वास को ठोकने लगता है साइंटिफिक माइंड किसी विश्वास को नहीं मानता तथ्य को खोजता है और तथ्य से ही ज्ञान को निकलने देता है इतने फर्क और कोई फर्क नहीं अंधविश्वासी अवैज्ञानिक जो मन है वो किसी चीज को पहले मान लेता है और फिर तथ्यों की व्याख्या कर देता है वैज्ञानिक जो मन है वो पहले तथ्यों को खोजता है फिर सिद्धांतों को निकालता है तो इतना ही फर्क है और इतना फर्क बहुत बड़ा फर्क है बहुत बड़ा फर्क है हाँ कि जान की ज्ञान की शिक्षा और खोज कर नीचे दुनिया बहुत बेहतर हो जाए दुनिया में बड़े जिंदा लोग हो जिन दुनिया में बड़ी खोज हो और जब खोज हो तो कुछ तथ्य निकले और जीवन का अनुभव आया हम सब मुर्दा लोग हैं ये मैं अपने अपमान समझता हूं कि मैं किसी और की बात पर विश्वास करूं में क्यों विश्वास करूं मैं अपनी जिंदगी के लिए पैदा हुआ हूं जीव, जीव जानू पहचानू कौन हकदार है इस बात का कि मेरे ऊपर अपना विश्वास ठोक दे तो मेरे पैदा होने की कोई जरूरत क्या थी आखिर मेरे जीवन का अनुभव ही मुझे कुछ दे लेकिन हम अनुभव से भी डरते हैं अनुभव से भी डरते हैं पता नहीं अनुभव कहां ले जाए क्या हो क्या ना हो बंधे बंधाए रास्तों से कहीं भटक ना जाए और बड़ा मजा ही कौन बने बनने रास्ताओं पर तो चल के भी आप कहां पहुंच रहे हैं तो कहीं भी नहीं पहुंच रहे भटके हुए हैं मैं तो विश्वास का पक्षपाती नहीं हूं ज्ञान का पक्षपाती जरूर खोजें और जब कोई चीज दिखाई पड़े तो जरूर जानेंगे आप उसको सब मान्य का कोई सवाल नहीं रह जाएगा और तब जरूर जीवन में कोई संपत्ति आप उपलब्ध कर लेंगे अगर खोज जारी रखी और हिम्मत से प्रयोग किया तो रस्सी रस्सी मिलके भी आप संपदा बना लेंगे और विश्वास करते रहें तो ठीक है विश्वास करते रहेंगे वो समाप्त हो जाएंगे आपकी कोई निजी संपत्ति कोई उपलब्धि अनुभूति की नहीं खड़ी हो सकती और व्याख्याओं का बड़ा मजा है कोई भी सिद्धांत आप पकड़ने और व्याख्याएं की जा सकती है उसमें कोई कठिनाई नहीं।, नहीं तो दुनिया में इस समूह चलता क्या अस्सी करोड़ मुसलमान कोई एक अरब क्रिश्चियन है करोड़ हिंदू बीस करोड़ हिंदू मानते हैं पुनर्जन्म है लेकिन ये दो अरब लोग क्रिश्चियन और मोमडन इनके कान पर जो भी नहीं रहती इस बात से भी पुनर्जन्म तो क्योंकि उनका विश्वास है कि नहीं तो उन्हीं तथ्यों को जिनको देख के आप व्याख्या कर लेते हो कि जिससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है वो सिद्ध कर लेते हो उन्हीं तथ्यों से भी पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता नहीं तो एक डेढ़ अरब आदमियों को बुद्ध बनाया जा बहुत देर अगर पुनर्जन्म होता हो तो दुनिया में दो अरब आदमी कितनी देर तक माने रह सकते हैं कि पुनर्जन्म नहीं होता या अगर पुनर्जन्म नहीं होता हो तो ये 20 करोड़ हिंदू कैसे माने रह सकते हैं कि पुनर्जन्म होता है जो भी तथ्य होता वो अब तक मामला हल कर देता आप देखते हैं कि साइंस में बहुत जल्दी यूनिवर्सल निर्णय हो जाते कोई दिक्कत नहीं होती साइंटिस्ट लड़ सकते थोड़ी बहुत देर के इसका हम नहीं लेते वैसा अर्थ नहीं लेते थोड़ी देर में निर्णय हो जाता कि क्या अर्थ लेते क्योंकि तथ्यों पर जोर होता है लेकिन धर्म निर्णय नहीं कर पाए आज तथ्यों की जोर विश्वास पर है अब विश्वास के साथ कोई जिंदगी नहीं खड़ी होती आपको जो मानना है आप मान सकते और तथ्य की वैसी व्याख्या कर सकते जब तक विश्वास के आधार पर तथ्य की व्याख्या होगी दुनिया में एक धर्म पैदा नहीं हो सकता और जब तक एक धर्म पैदा न हो तब तक सच्चा धर्म पैदा नहीं हो सकता एक फ्रेंड रिलीजन खड़ा नहीं हो सकता यूनिवर्सल नहीं हो सकता लेकिन वो तब तक जब तक विश्वास से तथ्य की व्याख्या हो जिस दिन तथ्य के माध्यम से ज्ञान के उत्पन्न करने की फिक्र जैसी विज्ञान में हुई है धर्म में भी हो जाएगी उस दिन दुनिया में एक धर्म रह जाएगा दो रहने की गुंजाइश नहीं है तो कैसे संभव है कि दो रह और तब जो धर्म होगा उसकी शक्ति आप खोच सकते हैं क्या हो अभी तो धार्मिकों की शक्ति इसमें लगती रही कि दूसरे धार्मिकों को नष्ट करो इसमें लगती रहती मुसलमानों की शक्ति इसमें लग die, कि की लगी कि हिंदुओं को नष्ट करें हिंदुओं की शक्ति लगी मुसलमानों को नष्ट करें क्रिश्चियन इतली ताकत लगाए हुए हैं सबको हड़प जाए दूसरे इतनी ताकत लगाए हुए तो हम हड़प अभी उनका सारा का सारा श्रम और शक्ति दूसरे को पी और हड़प में लगी हुई अगर दुनिया में एक वैज्ञानिक धर्म हो तो ये सारी की सारी शक्ति दुनिया के विकास में अद्भुत परिणाम ला सकती है और ऐसा भाईचारा और इतना प्रेम साधा हो सकता है जिसका कोई हिसाब नहीं मगर वो तभी होगा जब बिलीफ से शुरुआत न हो इसलिए ये कुछ इतना आसान मामला नहीं कि बच्चों को हम कहते हैं भाई इस रखो विश्वास को कोई बड़ा खतरनाक मामला है इतना खतरनाक मामला है कि मनुष्य इसी खतरनाक मामले की वजह से पांच साल से परेशान और परेशान रहेगा अगर ये सिलसिला चलता है वैज्ञानिक मन पैदा होना चाहिए सब दिशाओं में तो मैं नहीं पक्ष पाती हूं और किसी विश्वास से नहीं कहता कि आप सोचना शुरू करें सोचते नहीं जब आप विश्वास से शुरू करते मामले खत्म हो गए आप मेरे पास आए और तय करके आ गए मेरे बाबस कोई निर्णय लेके आ गए कि बहुत बुरे आदमी है बहुत बड़े आदमी फिर आप मेरी जो व्याख्या करोगे वो अपने उस हिसाब से अनुकूल कर लोगे और चले जाओगे अगर मुझे ही जानना है तो मेरे बाबत कोई विश्वास लेके ना आए और सीधा एनकाउंटर होने दें सीधा बिना किसी विश्वास के बीच में लिया नहीं माफ करने की बात भी गलत है माफ करने क्या आप सोच रहे हैं लोग गलती किए जो नीचे बैठे <laughs> <laughs> ये मुझे नहीं जरा भी कभी जीवन में ना बनाए और सब बिलीफ बनाई हो तो, तो दे तो पाँच हजार साल का है पांच हजार साल करते हो में पांच हजार साल का हमें ब्याज पाँच हजार साल के बाबत हम कुछ जानते हैं बाकी नहीं जानते हैं इस दिशा में अगर हम बिलीफ छोड़ सकें तो जिसे हम शुभ कहें सदगुण कहें वो आप में उत्पन्न हो जाएगा और अगर बिलीफ आप पकड़े रहे आप में कभी उत्पन्न नहीं होगा आप में सदगुण पैदा ही नहीं हो सकता बिना ज्ञान के और यही तो वजह है कि आपकी बिलीफ एक होती है और आचरण दूसरा होता है आप कहते तो हो कि चोरी करना बुरा है और चोरी करते हो आखिर आपका विश्वास और आचरण में भेद क्यों है भेद इसलिए कि विश्वास झूठा है और विश्वास पहले बना लिया गया बिना आचरण को जाने और पहचाने इसलिए आचरण उसके अनुकूल नहीं बहसता कभी यानी वो मामला ऐसा है कि जिसे कोई दर्जी आपको बिना नापे झोके और आपके कपड़े बना ले और फिर उन कपड़ों को आपने बिठाने की कोशिश करें तो फिर काट छाट आपने करना पड़े कपड़ों में नहीं आपने इनको खाँस पर छाटने पड़े आप काट करना पड़ेगा क्योंकि कपड़े पहले बना दिए गए और आप पीछे आए ऐसा है ये आपकी जो मर्यादा मॉरलिटी है कि नियम आप आपसे पहले बिठा दिए जाते हैं आप इनके अनुकूल आप हो जाइए जैसे नियमों के लिए आदमी पैदा हुआ है नहीं आदमी पहले है और आदमी के जीवन से नियम निकलते हैं कपड़े बाद में बनाए जा सकते हैं आदमी को पहले नापना होगा अब हम कुछ धारणाएं बनाने और वो धारणाएं जब नहीं बैठती ऊपर हमारे तो फिर हम परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि क्या हुआ हम तो बहुत कोशिश करते हैं ये होता नहीं मेरी समझ ये है जैसे कि आपको कोई भी चीज कही गई कि यह बुरी है इस पर विश्वास मत करिए इस प्रयोग करिए आपका जानिए मन को खुला रखिए पहचानिए और अपने अनुभव से नतीजे पर पहुंचिए कि ये बुरी है या नहीं अगर आप अपने अनुभव से इस नतीजे पर पहुंच गए ये बुरी है आप उससे मुक्त हो जाओगे फिर आपके आचरण और आपके ज्ञान में भेद नहीं होगा और अगर आप अपने अनुभव से पहुंच गए कि ये चीज भली है आप पाओगे वो आपके जीवन में प्रवाहित होने लगेगी आपके आचरण में और विचार में भेदने रह जाए आचार और विचार का जो भेद है तो वो भेद ये इस वजह से है जो हम पकड़े हुए हैं जो हम पकड़े हुए हैं जीवन तो प्रयोग करने के लिए बड़ा अद्भुत अवसर है लेकिन हम प्रयोग कर ही नहीं पाते क्योंकि दूसरा हमें पहले सब बता देते हैं कि ये अच्छा है और ये बुरा है तुम्हें कोई करने की जरूरत नहीं हम तुम्हें उधार ज्ञान दिए देते हैं काम चला देते का? तो क्या तो हाँ, हां हां बिल्कुल नहीं तो तो क्यो? बताया? बताया? तो तो तो तो क्यों क्यों कोई बताए क्यों कोई बताए क्यों तुम हो यह तो पता चलता है कि नहीं चलता ये तो बिलीफ नहीं है ये तो फैक्ट है तुम्हारा होना तो फैक्ट है ना ये तो बिलीफ नहीं है ये तो किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि तुम हो तुम्हें लग रहा है कि मैं हूं मैं हूं ये मुझे लग रहा है लेकिन ये मुझे पता नहीं चलता कि कौन हूं इसलिए खोज शुरू करनी चाहिए इसमें किसी को मानने का कम सवाल आता है हमने हमेशा खोज फेख से शुरू होने की, बिलीफ से शुरू नहीं होनी चाहिए सख्त से सख्य क्या है सख्य ये कि मैं हूं मुझे पता नहीं कि भीतर आत्मा है या नहीं मैं हूं ये तथ्य और ये दूसरा तथ्य कि मैं नहीं जानता सुना कौन ये तथ्य इन तथ्य से खोज शुरू होनी चाहिए हाँ वो तो मम्मी तो तो बात है वो तो मैं सब चर्चा करता हूँ पूरा वो तो सारी चर्चा करना हूँ मगर तथ्य से शुरू करना चाहिए विश्वास से शुरू नहीं करना चाहिए ये अगर तुम्हें खोज करनी हो जहर है या नहीं तो प्रयोग करना पड़ेगा अगर खोज करनी हो लेकिन खोज कर खोज करनी किसलिए है और जो जहर का काम करते हैं उनको तो प्रयोग करके देखते मेरा उनका सुना समय जहर है या नहीं इसकी खोज तुम्हें किस लिए करनी है नहीं नहीं मेरी बात आपने है। अगर आपको जहर में ही कोई ज्ञान उत्षम करना हो और जहर के बाबा की जानकारी करनी हो तो प्रयोग करना पड़ेगा उसमें कोई रखता नहीं है और नहीं चाहे कि विवकूफियां चलती रही दुनिया में अड़स्तु ने इतना बड़ा विचारशील और ज्ञानी आदमी था उसने लिखा है कि स्त्रियों के दांत पुरुषों से कम होते असली में स्त्री को हमेशा पुरुष से छोटा होना चाहिए ये नियम की बात है ये सिद्धांत माना हुआ है ये बिलीफ की बात है वो स्त्री कोई को हालत में पुरुष के बराबर नहीं होती अड़स्तु जैसा विचारशील आदमी जिसको कहें कि पश्चिम में कड़क का पिता था उसने किसान में लिख दिया कि स्त्री के दांत पुरुष से कम होते उसकी दो औरतें थी एक भी नहीं मगर उसको ये ना सूझा कि जरा उसके दांत गिन है एक और भी गिनती दो और एक में भूल चूक होती दूसरे में परीक्षा हो जाती तो उसको ख्याल लिए और आप हरान एक हजार साल पूरा यूरोप मानता रहा कि स्त्रियों के दांत कम होती और किसी मूल को ये ख्याल ना है कि स्त्रियां हमेशा मौजूद हैं दांत गिन लिये जाए ये दिलीप एक हजार साल बाद जब जिस आदमी ने दांत गिने पहली औरत से वो घबरा गया वो, वो बोला ये स्त्री को गड़बड़ी <laughs> दांत स्त्री के होने से इसका कम ये मानना क्या और जब बहुत स्त्रियों से दांत गिने जाए तो पता चला गया अरब ने गिना नहीं उसके पहले से ही बिलीत चलती थी उसने सिर्फ बिलीप को लिख दिया एक साल चलता था कि दांत स्त्री से कम हो इसकी कोई जरूरत नहीं पड़ी उसकी मतलब आपको आपसे अनुभव को अनुभव तो मेरा अनुभव नहीं।, हाँ, तो? नहीं, नहीं मेरा अनुभव मान के आप नहीं चल सकते अनुभव समझने और मानने को फर्क हो गया समझने को मना नहीं करता समझने को दुनिया खुली है माने मत माने तो अपने अनुभव को क्योंकि मैं जिस जगह तक चला हूं और जहां मेरा पैर है उसके आगे मैं ही पैर उठा सकता हूँ आप कैसे उसके आगे पैर उठाएंगी आप तो वहीं से पैर उठाएंगी जहां आपका पैर अगर हम इस सीढ़ी पर चढ़ रहे हैं और मैं दसवें स्टेप पर खड़ा हूं और आप पांचवें स्टेप पर खड़े हैं और मैं कहता हूं कि मेरा अनुभव है कि दसवें के बाद ग्यारह आता है आप ही ग्यारहवें पैर रखो तो आप तो छटने से तरह रखोगे प्यार आप आपका विराम में तो नहीं सकता कभी मेरे अनुभव के बाद का जो अनुभव होगा वो मेरा होगा मेरे अनुभव के आगे, आगे आप विकास नहीं कर सकती आप न तो काम में मेरा मतलब ये है काम में आपकी जानकारी हो सकती है आपका ज्ञान नहीं बन सकता और विश्वास कभी नहीं बनना चाहिए मेरा प्रशंजिए आपका ज्ञान तो कभी बन नहीं सकता मेरा जानना आपकी जानकारी बन सकती इंफॉर्मेशन बन सकती लेकिन विश्वास कभी नहीं बनना चाहिए ये। वो माना जाएगा माना जाएगा किसने कहा ये माँ बाप नहीं बचते ये किसने बता दिया आपको <laughs> ये तो अगर चोर का बच्चा हो चोरी ना करे चोर कहेगा का भटक जाएगा क्या बात लेकिन उसका तो माफ तय है मेरा धंधा चलाना चाहिए लड़के को मैं हूं चोर तो मेरे लड़के को चोरी करनी चाहिए अगर वो चोरी ना कर समझा क्यों जाओ लोग लड़का भटक जाए तो रस्ते छोड़ दिए तो इसमें कोई बात नहीं है बच्चे जो हैं बच्चे भटक जाते हैं ये तो हमने ये बात मान ली कि मां बाप जो भटके हुए नहीं है बिल्कुल अनुभव करना चाहिए और माँ बाप का यह कर्तव्य है कि बच्चे को अपने में न बांधे बच्चे को मुक्त होने का मौका दें और बच्चे को सदा कहे कि ये मेरा अनुभव मैं तुम्हें तो कह देता हूँ जानकारी के लिए तुम्हारे विश्वास के लिए नहीं तुम्हारे ज्ञान के लिए नहीं मेरे जीवन में कि ये जाना है वो मैं तुम्हें जानकारी के लिए कह देता हूँ लेकिन न तुम्हें इस तो पर विश्वास करना न इसको ज्ञान मानना और मैं इसके आगे तुम कदम उठाने क्योंकि कदम तो, तो तुम उसके आगे उठाओगे जो तुम्हारा अनुभव बनेगा लेकिन मेरे अनुभव की जानकारी तुम्हारे मस्तिष्क को दस्त करेगी विश्वास अगर बन जाएगी तो व्रत नहीं करेगी संकुचित कर देगी अगर मेरे पिता हैं और वो मुझे कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में ये, ये जाना अपने अनुभव से तो मैं तुम्हें बताया देता हूं ये मेरा कर्तव्य है कि मैंने जाना था अपने अनुभव से इन जीवन के अनुभवों से तुम भी गुजरोगे तो तुम्हारा मस्तिष्क विस्तीर्ण होगा इस जानकारी से लेकिन उन्हें विश्वास अगर कर ले तो मस्तिष्क विस्तीर्ण होगा संकुचित हो जाए मैं जो कह रहा हूं विश्वभर का जो ज्ञान है वो जानकारी है उससे रोकता नहीं आपको क्या आप रुकें उससे चाहता यह हो कि जानकारी आपका विश्वास नहीं बनना चाहिए आपका मन मुक्त होना चाहिए महावीर को जाने बुद्ध को जाने सबको जाने मन को मुक्त रखें बांधे मत खुद अनुभव करें वो आपका ज्ञान बनेगा और ये तभी होगा जब सत्य से हम शुरू करें जो मैं कहा सत्य से शुरू करें सच को पकड़ें दिलीप से शुरू मत करें और ऐसे ऐसे पालतन की बातें चलती रही हैं चलती रही है और उनको अभी भी चल रही हैं हजारों ऐसा नहीं है कि वो दांत जो अरतू ने गलती की थी वो अभी नहीं अभी भी चल रहा है अभी भी हजारों बातें चल रही हैं जो निपट मूर्खतापूर्ण है लेकिन चूंकि उनका विश्वास है और चूंकि हजारों साल की परंपरा का समर्थन है उनको चलेंगे कोई मनाई नहीं वो चलती रहें बस वो जानकारी है इसका समझना चाहिए वो ना विश्वास ना ज्ञान सजग का हाँ हाँ हम किसी इसे कैंप में आए सभी ईमानदार बने वो तो थोड़ा सा कैंप में आए थोड़ा प्रयोग करें तो ख्याल नहीं बने और इतना थोड़ा ख्याल करें सजगता को समझने के लिए अपनी शिष्य की जो अभी अवस्था है उसको समझना चाहिए वो मूर्छित मालूम होगी जैसे आप रास्ते पर चले जा रहे हैं तो क्या चलते वक्त चलने की क्रिया का आपको होश है या मन में दूसरी क्रियाएं चल रही हैं मन में दूसरे काम चल रहे हैं। अभी मैं यहां बोल रहा हूं तो अगर सिर्फ मेरा बोलना ही आप सुन रहे हो तो ये सजग सुनना होगा और अगर मेरे बोलने के साथ आपकी भीतर दूसरे विचार भी चल रहे हो तो ये मूर्छित सुनना होगा ये जो श्रवण हुआ फिर मूर्छित हो गया क्योंकि तो आप मालूम को हो रहा है कि मुझे सुन रहे हैं लेकिन आप काम में दूसरा कर रहे हैं आपका चित्र कहीं और ही लगा हुआ है तो फिर आपकी प्रेजेंस मेरे सुनने में पूरी नहीं हो सकती ये भी हो सकता है कि एक क्षण को आप अपने मन इतने गहरे विचार में चले जाएं कि आप मुझे सुन ही ना पाएं, आप बिल्कुल ही एबसेंट हो जाएं, तो उस हालत में आप सुन रहे हैं मालूम पड़ रहा है कि आप सुन रहे हैं कान में आवाज भी पड़ रही है सब हो रहा है लेकिन आप बिल्कुल नहीं सुन रहे ये मूर्छित अवस्था हो गई और अगर ऐसी स्थिति आ जाए कि जब आप सुन रहे हैं तो केवल सुनने की क्रिया ही हो रही है मन और कोई क्रिया नहीं हो रही तो वो सजग वो अवेयरनेस उस वक्त जो आप सुन रहे हैं वो पूरी अवेयरनेस में सुन रहे हैं ऐसा पूरा जीवन हो जाए कि हम जो भी कर रहे हैं वो विवेक में और सजगता में हो रहा है तो जीवन में धन्यता आ जाती है और, और लेकिन हमारा पूरा जीवन सोया हुआ है सोया हुआ कि विरोध में सजगता है ये सब सोया हुआ काम है आपको मैंने अगर एक धक्का दे दिया तो आप जो गुस्सा आ रहा है आप सजग हैं उसके प्रति बिल्कुल सोया हुआ काम जिसमें बटन दबा दी पंखा चलने लगा आपको धक्का मार दिया आप आपने गुस्सा आ गया बिल्कुल मैकेनिकल है इसमें आपने कोई एक क्षण को भी सोचा हो कि मुझे क्रोध करना कि नहीं करना ऐसा भी नहीं एक भी क्षण को आपको ख्याल आया हो कि मुझे में क्रोध पैदा हो रहा है कि नहीं हो रहा वो भी नहीं है बस क्रोध आ गया ये मूर्छित व्यवहार सोया हुआ व्यवहार हम जगे हुए मालूम पड़ते हैं जगे हुए लोग बहुत थोड़े हैं हालम तो हम नहीं सब पढ़ते हैं कि हम कम जगह जब सुबह उठाए हाथ में दो भी हम बिल्कुल जगह हुए हैं बाकी जगह हुए लोग बहुत छोड़े जगह में होने का अच्छा मन जो घंटे जो भी क्रिया कर रहा हो उसमें पूर्ण उपस्थित हो सजगता का मतलब हुआ टोटल प्रेजेंस जो भी हम कर रहे हैं अगर आप हाँ बुहारी लगा रहे हैं तो पूरा मन बुहारी लगाने में उपस्थित हो तो बुहारी लगाना ध्यान हो जाए अगर आप भोजन कर रहे हो और पूरा मन भोजन करने में उपस्थित हो तो भोजन करना ध्यान हो जाए वो जो अभी आप पूछ रहे थे ना तो वो इस भांति साक्षी को पूरा मन बनी मौजूद हो और हम क्रिया तो, को पूरे जानते हों ये हो रहा है और इसका जो व्यापक परिणाम होगा वो ये होगा कि जो भी गलत है वो आपको होना बंद हो जाए क्योंकि गलत के होने के लिए एक कंडीशन जरूरी है कि मूर्छा हो नहीं तो नहीं हो सकता नहीं। वो अभी मैंने आपसे कहा ना कि अनित अपने आप विलीन हो जाएगी अगर आप सजग हो तो आप कुछ भी नहीं कर सकते जो गलत है मैंने तो परिभाषा ही ये करनी शुरू की जो मूर्छा नहीं किया जा सके वही बाप है सिर्फ मूर्छा नहीं किया जा सके सोए हुए ही किया जा सके वही बाप और जो जाग जाने पर भी करना संभव हो वही पुण्य और मैं कोई अर्थ भी नहीं देखता उसमें और नीति अनिति भी मैं यही मानता हूं इत्यादा नहीं मानता छोया हुआ आदमी जो भी कर रहा है सब अनैतिक होगा यानी क्या आप सोचते हैं कि कोई हथियारा सजग स्थिति में किसी की छाती में छुरा मार सकता है जागा पूरे होट पे नहीं मार आप तो हैरान होंगे हथियारों ने किसी को मारने के बाद अनेक हथियारों ने दो दो तीन तीन दिन तक वो स्मरण भी नहीं कर सके कि हमने मारा है पहले तो लोग समझते थे ये धोखा दे रहे हैं अब मनोवैज्ञानिक जानते हैं कि वो धोखा नहीं दे रहा है। इतनी गहरी मूर्छा पैदा हुई और मारने के बाद वो मूर्छा इतनी लंबी चली कि दो तीन दिन तक वो इसको रिम्बर भी नहीं कर पाया हमने मारा जब भी उनसे का हमने तो नहीं मारा जैसे कोई सपने में कराया हो इस आप भी पकताते हैं ना बाद में एक काम कर लेते हैं फिर पकताते हैं और कई जैसा आपको लगता है कि जैसे कि मैंने अपने बावजूद ये कर लिया मैं तो नहीं करना चाहता था फिर कैसे कर लिया जब आप नहीं करना चाहते थे तो फिर कैसे हो जाएगा काम नहीं आप सो तो गए थे वो जो जानता था कि क्या है ठीक करना वो उसको या हुआ था गलती तो तो हो गई एक बात है कोई फर्क नहीं है कोई फर्क नहीं कोई फर्क नहीं कोई नहीं जानने जानने का अगर हमने अपने आप को जानने जानने जानने को का रहता है बहुत रह जाता है भीतर जानने की इच्छा नहीं रह जा जाता जानने को भी दुनिया बढ़ी ना हाँ हाँ हाँ जानने को तो बड़ी दुनिया पड़ी है जानने को तो बहुत तेज रह जाता है लेकिन जानने की जो जो भीतर प्रवृत्ति है वो विलीन हो जाती है तो इंक्वायरी विलीन हो जाती क्योंकि अब कोई अर्थ नहीं रह जाता अर्थ नहीं रह जाता कोई कारण नहीं रह जाता अब जैसे महावीर पा थोड़ी ख्याल आता होगा की साइकिल कैसे बनाई जाए बिजली का पंखा कैसे बनाया जाए तो बाकी है कोई ये नहीं समझे कि महाजीन ने अपने को जान लिया तो उनसे अगर आप पूछने जाएंगे बिजली का पंखा बदल गया तो ठीक कैसे किया जाता है वो बता देंगे तो नहीं बता पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है साइंस की दुनिया में तो बहुत जानने को तेज रह जाता है लेकिन स्वयं की दुनिया में जानने को कुछ तेज नहीं रह जाता लेकिन होता यह है कि जो स्वयं को जान लेता है वो इतने आनंद से इतने आलोक से भर जाता है सारा अंधकार उसके भीतर से नष्ट हो जाता है केवल उसे कोई कारण नहीं रह जाता जो तुम छोटे बच्चे हैं उनमें कुतूहल होता है हर चीज को कि ये कैसा वो कैसा लेकिन जैसी तुम फ्रॉड हो जाते हो कुतूहल विलीन हो जाता जाते है। छोटा बच्चा उसको छोटी छोटी बात का क्यूरसिटी होती है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है वो वैसा क्यों हो रहा है लेकिन जैसे तुम थोड़े मैच्योर होते थोड़े बड़े होते फ्रॉड होते हो, तुम होते हो तुम्हारी वो तुम्हारी क्यूरसिटी कहाँ विलीन हो गई वो विलीन हो गई ना ऐसे ही जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसकी और एक प्रणता आती है एक और मैच्योरिटी आती है और उसकी ये जिज्ञासा भी विलीन हो जाती है कि फला क्यों क्यों नहीं है जानने को बहुत शेष रहता है लेकिन जानने की कोई आकांक्षा भी तो नहीं जाती कोई कारण भी नहीं रह जाता मेरा मतलब तो समझे ना कोई कारण नहीं असल में हर चीज को जानने की जो चेष्टा है वो दुख से पैदा होती है दुख ऐसी पैदा होती है भीतर चित्र दुखी होता है तो हम सोचते हैं शायद इसको जान ले तो दुख मिट जाए विज्ञान की सारी जो खोज है वो दुख के कारण है ये बात का दुख है इस बात का दुख है ये बीमारी का दुख है तो विज्ञान खोज करता है कि शायद बीमारी के हम कारण को जान लें तो फिर बीमारी मिट जाए गर्मी लगती है गर्मी का दुख है तो वैज्ञानिक सोचता है पंखा चलाया जाए तो पहले आदमी हाथ से पंखा चलाता था फिर देखा कि आदमी हाथ से पंखा चलाते चलाते थक जाता है ये भी दुख है तो फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगा आदमी की जरूरत न हो पंखा चले दुख हमारा खोज में ले जाता है जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसका दुख विलीन हो जाता है इसलिए उसकी कोई खोज नहीं आ जाती से ना जानने को तो बहुत से वो तो, तो सारी दुनिया बड़ी है लेकिन उसका दुख विलीन हो जाता है इसलिए जानने का कोई सवाल नहीं रह दुख के कारण हम जानने को जाते हैं अगर महावीर या बुद्ध जैसे व्यक्ति को बीमारी भी हो जाए तो भी दुख नहीं देती वो अपने को जानते हैं इसलिए शरीर से अनुभव करते है। तो तो तो तो हैं इसलिए कोई दुख नहीं देती ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरा मतलब समझ में ना तुम ऑब्जेक्ट तो बहुत सेफ रह जाते हैं लेकिन भीतर कारण नहीं रहता है चेष्टा नहीं रह जाता चेष्टा नहीं रह, नहीं रह इसलिए कहा जाता है जो अपने को जान लेता वो सब जान लेता है इसका मतलब ऐसा नहीं है इसका मतलब ऐसा नहीं है वो सब जान गया जो केमिस्ट्री फिजिक्स और मैथमेटिक्स वो सब जान गया ऐसा नहीं है वो तो मैट्रिक की परीक्षा में बैठा हो आत्मज्ञानी को तो फेल हो जाए तो कोई मतलब नहीं है आत्मज्ञान और बात फेल हो जाए ना न तो इस अर्थ में होता नहीं वो तो जिसने स्वयं को जान लिया सब जान लिया उसका मतलब यह है कि अब उसमें कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी सर्वज्ञ का भी मतलब यह है कि जिसने अब कुछ जानने की इच्छा नहीं रहेगी जब तक जानने की कुछ भी इच्छा शेष तब तक मतलब है कि भीतर अज्ञान है इसलिए जानने की इच्छा तेज सर्वज्ञ का अर्थ है जिसके भीतर अज्ञान न रह जाने के कारण जानने की कोई इच्छा शेष नहीं इसलिए कहते हैं जिसने स्वयं को जाना सबको जान लिया लेकिन नाकमक पक्के हैं हरेक के पीछे उनने इसका लिया कि सब जान लिया तब जान लिया है तो झगड़े खड़े हो दुनिया में क्राइस्ट ने लिख दिया था कि जमीन जो है वो शक्ति जब वैज्ञानिकों ने खोजा कि जमीन गोल है तो चर्च खिलाफ खड़ा हो गया ये तो गड़बड़ हो जाएगा अगर ये पता चल जाए कि क्राइस्ट को ये भी पता नहीं ईश्वर के पुत्र थे और ये भी पता नहीं था कि जमीन गोल है कि शक्ति तो बड़ा अज्ञान सिद्ध हो जाएगा क्राइस्ट उन्होंने तो वैज्ञानिकों को बुलवाया को कहा कि यह बात बिल्कुल गलत यह हो नहीं सकता क्योंकि सर्वज्ञ ने कहा है ईश्वर के पुत्र ने कहा जो सब जानता था उसने कहा कि जमीन चपती है जमीन चपती ही होगी जरूर तुम्हारी कोई भूल है जमीन गोल हो ही नहीं सकती लेकिन अब वो जमीन गोल ही इसी बात से तो रास्ता ना बना जानकारी बढ़ती गई वो जमीन गोल से दो गई पादरी पुरोहित डरा इसमें एक खतरा जो है वो क्या है अगर क्राइस इसमें भूल कर सकते हैं तो और चीजों में भूल कर सकते हैं फिर फिर एक जब ये आदमी इतनी बड़ी बात भूल कर गया कोई छोटा ब्रंदर है कोई तो छोटी भूल है कि इतनी बड़ी जमीन गोल है सदा से उसको शक्ति कह दिया तो जब इसमें भूल कर सकता तो हो सकता है कि तो स्वर्ग नरक हो परमाश्रम वगैरह की बाबत की सब भूल हो इसलिए हर धर्म का मानने वाला अपने तीर्थंकर को अपने अवतार को अपने ईश्वर को कहता है। वो सड़वज है क्योंकि अगर एक भी भूल उससे तो हो सकती है दल बात तो फिर बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर शक पैदा हो जाएगा कि दूसरी बातों में भूल ना हो इसलिए सब धर्म ये कोशिश करते हैं कि उनकी ग्रंथ जो है उसमें सब ज्ञान है उनका जो तीर्थंकर है वो सर्वज्ञ है ये दूसरे लोग खाली चेचा करके सिद्ध करने की कोशिश करते हैं मगर ये चेचाएं गलत होती जाती है और नासमझी की सिद्ध होती जाती है एकदम नासमझी की, की सिद्ध होती जाती है और वो इसलिए नासमझी की सिद्ध होती जाती है कि सर्वज्ञ का अर्थ ही हमने गलत ले लिया सर्वज्ञ का अर्थ है स्वयं को जाना पूर्णता में जाना और अब उसे जानने को कुछ से नहीं रहा जिसका ये मतलब नहीं है कि उसने जो सब सारी दुनिया फैली हुई वो जानको तो नहीं जाने है। तो, तो कोई संबंध नहीं है उससे बात का नहीं कोई कारण नहीं रह गया ना सब वजह नहीं रहेगी उसके लिए कारण कोई वजह नहीं रहेगीबलि न नहीं चूरज का सवाल नहीं रहा ये नीता जाएगा ना ना नहीं असल बात जो है असल बात है तो हमारे सामने तो हमेशा सा चॉइस का सवाल होता है कि ये करें या ना करें कर सकते हैं कि नहीं कर सकते उसके सामने कोई चॉइस का सवाल नहीं होता है तो वो भी जो आपको कहेगा वो आपकी च्वाइस में समय सुनेगा वो आपकी इग्नोरेंस बताएगा कि इग्नोरेंस की वजह से आप ये चीजें फेस कर रहे हैं जैसे कि आप मुझसे प्रश्न पूछते मेरे पास में गांव में गए एक आदमी आए उन्होंने पूछा कि यह दुनिया जो है ईश्वर ने बनाई कि नहीं बनाई ये मुझे बता दीजिए तो मैंने उनको पूछा कि अगर ये पता चल जाए कि ईश्वर ने यह दुनिया बनाई फिर आप क्या करोगे पूरे करेंगे क्या एग्जाम जानकारी होते जाएगी तो मैंने कहा कि कितने दिन से ये जानकारी करने की कोशिश करती मैं जब से युवा का तब से पूछता हूं तो वृद्ध हो गया बहुत खोजबीन करता हूँ इसकी पर ने बनाई दुनिया की नहीं बनाई मैंने उनसे कहा जीवन आपने व्यर्थ खो दिया जिस बात को जानने के बाद फिर कुछ और होना नहीं चाहिए हम जान लेंगे कि ईश्वर बनाई या नहीं बनाई फिर क्या होगा इससे आपके जीवन में क्या होगा उन्होंने तो मेरे सामने विकल्प रखे ईश्वर ने बनाई या नहीं बनाई लेकिन मुझे दिखाई पड़ रहा है कि विकल्प कहाँ से पैदा हो रहे हैं तो मैं उनके विकल्प का उत्तर नहीं दे सकता हूं कहूंगा कि अज्ञान से विकल्प आता और ऐसे घर में एक आदमी का सन्नीपात हो गया बुखार चढ़ गया और सन्निपात में चिल्लाने लगा कि मकान उड़ा जा रहा है और आप खड़े हैं वहां और वो कहने लगा मकान किस दिशा में उड़ तो आप क्या करो आज है एक आदमी तो फीवर में है और दिमाग गड़बड़ा गया है और वो कह रहा है कि मेरा मकान उड़ा जा रहा है और आपसे पूछने लगे कि मकान किस दिशा में उड़ रहा है उत्तर में या दक्षिण में तो विकल्प रख दिए सामने अब आप क्या करोगे क्या आप उत्तर दोगे कि उत्तर में या दक्षिण में या खोज करने निकलोगे कि मकान उड़ रहा है कि नहीं आप फौरन डॉक्टर को बुलाओगे कि शांति से सोए रहो समझे चिकित्सक को बुलाते हैं समझे न तो अगर आगे जाने के पास जाके आप पूछोगी ये ऐसा या वैसा तो वो चिकित्सक का व्यवहार करेगा साथ। आपके साथ आपके साथ शिक्षक का व्यवहार नहीं करेगा दो तरह के व्यवहार हैं दुनिया में एक शिक्षक का व्यवहार है और एक चिकित्सक का व्यवहार है पंडित जो है वो शिक्षक का व्यवहार करता है और ज्ञानी जो है वो चिकित्सक का व्यवहार करता है और ये व्यवहार बड़े भिन्न और इनकी पूरी दृष्टि भिन्न होती है इसलिए जो शिक्षक के बहुत आदि हो जाते हैं चिकित्सक चिकित्सक मिल जाए तो बड़ी परेशानी होती क्योंकि वो वो आप जो आपके जो शिक्षक के जो आदि हो गए हैं ना कोई ना कोई टीचर के आदि हो गए हैं वो जब उनको कभी कोई चिकित्सक मिल जाए तो उन्हें बड़ी तकलीफ परेशानी हो जाती क्योंकि वो गड़बड़ बातें करता है कि वो जो पूछते हैं तो उत्तर देता है वो कुछ और बात करता है असल में उसे आपकी भी, आपकी बीमारी से मतलब है आपके प्रश्न मतलब नहीं आपके प्रश्न से मतलब नहीं अभी मैं गांव में गया एक लड़के को मेरे पास लोग लाए उसको ये वहम हो गया उस में तीन मक्खियां घुस दिन पागल हो गया सब वो घूम रही थी सिर।, सिर में घूम रही बड़े परेशान थे गांव के लोग बड़े अच्छे घर का लड़का था जो भी जगह जगह दिखला लाया उसको उसकी सब परीक्षा हो गई मक्खी मक्खी तो जो भी मक्षी मक्षी तो है नहीं तो वो कहां घूमेंगी घूमने की कोई ऐसी जगह है कि वहाँ घूम और है ऑफिसर परीक्षा भी होगी उसको मक्सी मक्खी है नहीं इसको वह उस लड़के को वो कहे वह है वो कहे कि आप कहते हैं मैं कैसे मानूं मानूंगा तुम्हारा घूम रही कोई साधु समझाया थी गाँव में आया उसके पास ले जाए आपको समझा दीजिए कोई समझदार था गाँव का उसके पास ले जाए आप समझा दीजिए तो लोग उसको समझाए कि तुम्हारा वहन वो कहे कि आप जरूर कहते हैं मुझे लगता है कि जब कहते थे लेकिन आपको पता भी कैसे कि मेरे फिल्म घूम रहे और जब मैं खुद ही अनुभव कर रहा हूं कि घूम रही तो मैं क्या करूं मैं उस गांव में गया था तो वो मेरे पास ले आया जिसको वो लहर तो लड़का घबराया हुआ था तो हर के पास ले जाया जा रहा था जो भी आया उसके पास ले जाने का एहसा करता था वो लड़का घबराया हुआ था वो आया तो वो, वो, वो बिल्कुल जैसे कि कोई अपराधी हो गया था बेचारा खड़ा हो गया मैंने पूछा क्या बात है उन्होंने कहा कि इसको ऐसा वहम हो गया है कि सिर में तीन मक्खियां घूम रही मैंने कहा ये वहन है ये आपको कैसे पता चला मैंने उनसे पूछा ये वहन है ये आपको कैसे पता चला लड़का जरा स्वतंत्र आदमी की है उनको पिता से पूछा कि वहन है ये आपको कैसे पता चला जब वो कह रहा है कि घूम रही तो जरूर घूम रहे वो लड़का अपने पिता से बोला कि आप ठीक आदमी के पास मुझे लेवा रहा मेरी घूम रही है कोई मेरी मानता नहीं कि जब मेरे सर में घूम रही मेरी कोई मानता नहीं सभी मुझे ये समझ आता कि तुम तो वह में हो तुम्हारा दिमाग खराब है कौन कहता मेरा दिमाग खराब मैंने उसको कहा कि दिमाग दूसरों का खराब होगा वो जरूर घूम रहे हैं जिसको पता चल रही है, तुम बैठो वो बोला कि मैं उससे पूछा कितनी मक्खियां हैं तीन तो मक्खियां हैं तो ठीक से गिने मुझे, तो मुझे अनुभव हो जाता तीन मक्खी सबसे गुस्सियों से सब बताया और मैं उससे बात कर पिता बड़ा हैरानी हुआ पिता मैं जब ये कहने लगा कि जरूर घूम रही है पिता थोड़ा घबराया कहा <laughs> तो, तो परेशानी ये थी कि ये जो है लड़का वैसे खराब है और अब इसको एक सहारा भी है तो मेरे पिता मुझसे कहे कि आप जरा बाहर आइए दोनों डॉक्टर मुझे बात करिए बाहर लेकर जाए आप ये क्या कर रहे हैं हम तो परेशान हो गए हैं और उसको समझाना है कि मक्खियां नहीं घूम रही हैं और आप कह रहे हैं कि घूम रहे हैं तो मुश्किल हो जाएगी डॉक्टर कहते हैं मक्खियां हैं नहीं कैसे और वो तो लड़का बड़ा प्रसन्न है आपके पास वो अभी तक किसी के पास प्रसन्न नहीं हुआ जाके और ये तो खतरा हो जाएगा क्योंकि तो अब वो घर जाके कहेगा कि उन्होंने भी कहा कि ठीक है और एक प्रमाण में लिया उस मैंने कहा कि नोट शिक्षक का व्यवहार नहीं करता नोट चिकित्सक का व्यवहार करता हूं आप आप चले जाए आप चिकित्सक होते मैंने उसको कहा तुम तो रात मेरे पास रुक जाओ मैं थोड़ा अनुभव तुम जरूर घूम रही तो मुझे भी थोड़ा सा अनुभव होगा तो रात में सिर्फ हाथ रखे सुबह थी हैं और घूमती वो बहुत प्रसन्न हुआ हुआ वो बड़ा स्वस्थ मालूम हुआ सुबह मेरे तो तो तो पिता को मैंने कहा तीन मक्खिया कहीं से पकड़वाना है और सीटी में बंद करना है रात को जब उस खोया तो मैंने खाली सीटी उसके पास रखी और मैंने कहा कि रात कोशिश करेंगे नींद में निकालने की जहाँ तक तो आशा है कि सुबह तक निकल जाएंगे वो सुबह उसी सीसी बदल दी और वो तीन मक्खियाँ उसके पास बंद वाली सीसी सुबह वो प्रसन्न हो गया और मुक्त हो गए तो ये इसको मैं चिकित्सक का व्यवहार करता हूँ ये शिक्षक का व्यवहार नहीं और बस तो दो तरह के व्यवहार हो सकते तो, तो आप जब मुझसे पूछते हैं तो मुझे बड़ी दिक्कत होगी यानी मेरी दिक्कत ये नहीं की आप क्या पूछ रहे हैं मेरी दिक्कत ये की आप पूछ क्यों रहे आपके भीतर गड़बा कहाँ है कहा से परेशानी आ रही है जहां से ये प्रश्न पैदा हो रहा है तो मुझे आपका प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण नहीं मालूम पड़ता सिर्फ संकेत मालूम पड़ता है कि जीतर बीमारी कहाँ है तो कई दफ्तर तो ये हो है तो तो सकता है कि आपका उत्तर इधर जाता मालूम प्रश्न जाता मालूम पड़े और मेरा उत्तर और कहीं जाता मालूम पड़े कई दफ्तर ऐसा आपको लग सकता कि बात असंगत हो गई असंगत लगेगी क्योंकि तो आदत हमारी ये कि सीधा उत्तर दीजिए आप हमारे प्रश्न का ईश्वर है या नहीं सीधा उत्तर दीजिए आत्मा है या नहीं इसका उत्तर दीजिए जन्म होता है या नहीं होता डेस्टिनी होती है नहीं इसका उत्तर भी आप, आप दूसरी बातें क्यों करते हैं लेकिन आपसे कहूं कि दूसरी बातें ही करनी पड़ेंगी इसके उत्तर पर कोई मतलब नहीं वो आपके पूरे के पूरे मन की चिकित्सा होनी और वो होता क्यों करना चाहते उर्दीकरण उर्दीकरण क्यों करना चाहते क्या बात है क्यों करना जो मेरे चरण से करिएगा क्या इससे सुख नहीं मिलता मैं समझ गया नहीं आप मत कहेंगे हम जो कहेंगे वो आप ही कहेंगे उनका कैसे कहेंगे उनका आप कैसे कहेंगे वो तो कठिन हो जाएगा। मैं आपकी बात समझ गया। मैं आपकी बात समझ गया मैं आपकी बात समझ गया हूँ पहली बात ये कि आप सम्लिनेशन करना क्यों चाहते हैं जो जो जल्दी स्टेक्स है इसका क्यों सम्लिनेशन करना चाहिए समाज में मुसीबत भी है कठिनाई ये तो है, है की मुझे नीचे घर का है, कह रहा था वही कठिनाई जो आपको मैं ये पूछ रहा हूं आप तो ये बता देंगे समझ लीजिए कि मुझे कोई प्रेम करता है दूसरे लोगों को बुरा लगता है इसलिए मैं इस प्रेम को सप्लीमेंट करूँ ना मुझे कैसा लग रहा है ये प्रेम सुखद लग रहा है या दुखद दूसरों से क्या मतलब है लेने? दूसरे गलतियों को हो सकते हैं फिर आपके पड़ोसी गलती में हो सकते हैं जो नीति बनाई है वो ना हो सकते ना ना ना ये मैं नहीं कह रहा मेरी आप बातें सुनी मैं जो कह रहा हूँ वो ये बहुत वैज्ञानिक रूप से पकड़े हैं आप हमारे भीतर सेक्स की वृक्ष है और हम कहते हैं इसे हमें उधवीकरण करना मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्यों करना क्या सेक्स में सुख नहीं मिल रहा तो मैं ये कह रहा हूँ आप कहते हैं उध्वीकरण से सुख मिलेगा तो पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या सेक्स में सुख नहीं मिल रहा या कि दूसरे ऐसा कहते हैं कि नहीं मिलता इसलिए आपने मान लिया मेरी बात नहीं ना अगर इसमें सुख नहीं मिल रहा है तो ये आपको अनुभव से आता हो तो उर्वीकरण शुरू हो जाए मेरी बात नहीं उर्वीकरण शुरू हो जाए जिस चीज में मुझे सुख नहीं मिलेगा उससे मेरे हाथ खींचने लगेंगे लेकिन कठिनाई इसलिए है कि दूसरे ऐसा कहते हैं कि सुख नहीं मिलता उर्द्वीकरण में सुख मिलेगा और मुझे सुख मिलता इसलिए सवाल उठता है कि मैं सब्लिमेंट कैसे करूं मेरा सब्लिमेंट कैसे करूं ये प्रश्न इसलिए उठता है कि मित्र दूसरे ऐसा कह रहे हैं गुरु हैं शिक्षक हैं सन्यासी हैं वो समझा रहे हैं की सेक्स बड़ी दुख की बात और अगर सेक्स का सब्लिमिशन हो जाए तो बड़ा सुख मिलेगा और मेरा अनुभव यह की मुझे सेक्स में सुख मिलता है इससे दिक्कत अब मैं ये पूछता हूं कि सेक्स को सब्लिमेंट कैसे करो कि वो और सुख मिल जाए है लेकिन सेक्स का सब्लिमिशन ही सब होगा जब आपके अनुभव में यह आए कि सेक्स में सुख नहीं मिलता ये दूसरे के कहने से नहीं हो मेरा मतलब कि ना सब्लिमिशन तो प्रत्येक क्षण होता है प्रत्येक व्यक्ति का अगर अनुभव हो आप हैरान होंगी लोगों के बच्चे पैदा हो जाए जिंदगी गुजार जाए बुरे हो जाए सेक्स का अनुभव नहीं होता आप सुनिए मैं तुमको क्या बात कर रहा हूं सेक्सुअल एक्स से गुजर जाना सेक्स का अनुभव नहींक्स का अनुभव बड़ी और बात वो हो ही नहीं सकता आपको इसलिए नहीं हो सकता कि सेक्स के बाबत जो आपने धारणाएं बना रखी है उनकी वजह से अनुभव को आप प्रेमपूर्ण ढंग से जाग नहीं पाते अनुभव में धारणाएं बना रखी अभी मैं एक घर में ठहरा एक पत्नी ने मुझसे पूछा कि मैं पति के प्रति बहुत आदर रखना चाहती हूं मानती हूं कि पति जो है वो परमेश्वर पर है लेकिन फिर भी झगड़ा फसाद हो जाता है फिर भी कुछ न कुछ गड़बड़ बीच में आ जाती है और कुछ विरोध हो जाता है और कुछ संघर्ष हो जाता है चौबीस घंटे ये जानते हुए कि पति का मुझे आदर करना है मानते हुए फिर भी अनादर की बातें हो जाती हैं ये क्यों हो है जैसा मैंने आपसे कहा कि मेरी दृष्टि तो और है मैंने उनसे ये पूछा बचपन से बच्ची को बच्चों को हम सिखाते हैं जाने अनजाने सिखा देते हैं कि ये जो सबसे सबसे घृणित बात है ये हम समझाते ये सब्त घृणित बात है ये सबसे सब बुरी बात है इसकी जल्दी मत करना है इसकी बात की मत करना है इसको कभी ऊंचा नहीं ये हो ही नहीं रही दुनिया में ऐसा मालूम होता है बातचीत देखें किताबें देखें हिसाब किताब तो कहीं है ही नहीं इस ये इतनी गंदी बात इसकी बात ही मत करना इस तरह का कोई संबंध किसी से बनाना मत ये बहुत बुरा बहुत अनैतिक बात 20 साल तक एक लड़की सेक्स अनैतिक है गंदा है ये सुन के फिर विवाहित होती और पति से हम कहते हैं इसको परमेश्वर मानना और ये आदमी उसी क्रप्ट में उसे ले जाएगा जो कि सबसे गंदा 20 साल तक सिखाया गया बीस साल तक जो क्रप्ट सबसे गंदा कहा गया तो ये जो परमेश्वर समझाया जा रहा है पति ये उसी कृत्य में उसे ले जाए तो उसके चित्त की क्या दशा हो गा? इसके प्रति आदर हो क्या कह सकता है हिंदुस्तान में कोई पत्नी पति के प्रति आदर कर ही नहीं सकती संभव ही नहीं असंभव ये बिल्कुल झूठी बात है पति के प्रति उसके मन में घृणा हो और वो पति भी नहीं कर सकता पत्नी को प्रेम वो तो जानता है कि तो नरक का द्वारा नरक के द्वार को, को प्रेम हो तो प्रेम की बातें करेगा और भीतर नरक का द्वार जानेगा और सेक्स की वृत्ति है वो है नैसर्गिक उससे छुटकारा नहीं बस एक चक्कर नहीं सारी बात बोली और तब उससे 25 पच्चीस प्रश्न खड़े हो जाएंगे और वो प्रश्न पूछेगा और असली बात पूछेगा नहीं असली बात कहाँ बैठी है मेरा बताइए तो ना और फिर वो सोचेगा कैसे सब लिमेशन तो ये कैसी गंदगी में पड़ गया हूँ फलाएंगा लिखा और ये सबकी सब झूठी सब बातें हैं अगली बात कुछ और है मेरा कहना यह है कि सेक्स ये नैसर्गिक बात है इसके प्रति दुर्भाव छोड़ इसके प्रति कोई भी दुर्भाव रखना बहुत खतरनाक है ये दुर्भाव पूरे जीवन को नष्ट कर, दे कर देता है और नष्ट कर देता है दुर्भाव बिल्कुल छोड़ दे कि में एक नैसर्गिक शक्ति है इसको अनुभव करे। इस करें इसे पूरी सरलता से अनुभव करें क्योंकि दुर्भाव हुआ तो मन सरल नहीं रह जाता हम तैयार होगा कि गलत चीज है और फिर भी करनी पड़ रही है छूट भी रहे हैं अपने को भी रहे हैं कर भी रहे दुखी भी हो रहे हैं ना बहुत सहज भावते जैसे आंखें मिली हैं मुझे हाथ पैर मिले मिलेंगे ऐसा ही फैक्ट ही मिला है शिव उतना ही नसर्समें कुछ पाप नहीं है चाहे दुनिया की कोई नीचे कुपाप कहती हो ये नसर्खे इसको जानने पूरा वो जो सेक्चुअल एक्ट है उसको बड़े प्रेम से बड़ी सहजता बड़े निर्दोष मन से देखें और समझे कि उसमें रस है और क्या आनंद और आप धीरे धीरे अनुभव करेंगे उसमें कोई भी रस नहीं है और कोई भी आनंद नहीं है। और सब उस कृष्ण से मुक्ति शुरू हो जाएगी सारे भाव खोड़े तो जो पकड़े गि रहे हैं उसके भी तो भूल जाए मतलब ये कि आपका माइंड तो बन चुका है ना वो सारा भाव सुन है वो सारा भाव क्यों अभी मैं कहीं जाऊं और एक लड़की मेरे साथ जा रही हो तो आपको मन में लगे जा रही इनके साथ ये लड़की कैसी जा रही हैं? ये तो भाव है आ, अगर अगर मुझे थोड़ा मेरे प्रति थोड़ी भावना दया हुई आपकी आप कहीं इस लड़की के साथ मत ले जाए न मालूम क्या सोच रहे अभी मैं लड़की मेरे साथ जाती थी तो एक वृद्ध ने रुपये कहा कि ये मान मत ली जाएगी जिस गांव में आप जा रहे हैं उस गाँव में बड़े आसर डास्क सांस ले जाए वो पूछेंगे कौन लड़ गई और किसी ने अगर ये आपकी कौन लगती तो सर क्या करिए मैंने कहा कि मैं कहूँगा ये मुझे प्रेम करती है मेरे साथ जाती है बोले अरे ये आप किसी को भूल करके नहीं बरते बड़ा गर्बाव हो जाए सब मामले गर्बाव हो जाए आपकी सब इज्जत ही मिट जाए हमारे दिमाग में ये जो हमारी बुद्धि हीन स्थिति है और ये जो हमने जड़ता पकड़ी हुई है ये कष्ट दे रही हूँ भगवान को खोजने जा रहे और बुद्धि की अटकी हुई सारा इन सब देवकों की और वो खुद पैदा करने के मैं बड़ी तकलीफ में हूँ तकलीफ में ये हूँ की आपके असली मसले नहीं हैं आपके सामने असली मसले बहुत गहरे में बैठे हैं और वो जगह खोद डाल हैं उनको हम है। छिपाते और दूसरे मसले चर्चा कर रहे हैं उसको तोड़ी अभी कुछ नहीं बिगड़ा कोई भी दिन शुरुआत करिए वो दिन नया है छोड़ दीजिए दुर्भाव से आप पति के प्रति और तरह का भाव अनुभव करेंगे वो दुश्मन नहीं रह जाएगा एक बुरा आदमी में रह आपके पूरे आस पास की हवा में फर्क हो जाए आपका बच्चा के प्रति प्रेम होगा तभी कोई माँ जो सेक्स को बुरा मानती बच्चे को कैसे प्रेम करेगी तो उसी सेक्स की जो प्रोडक्ट है ये उसी घनिष्ठ काम का तो फल तो वो दिखाई ऊपर ऊँ पड़ते बड़ा प्रेम लेकिन बहुत गहरे में तो जानेगी और इसलिए वो जब जो सन्यासी जो ब्रह्मचारी है उसके पैर छुएगी कि ये आदमी ऊंचा है और पति के कैसे पैर छुएगी अगर छुएगी तो जबरदस्ती छूएगी आदमी हो ही कैसे सकता है तो अगर सन्यासी के बाद पता चल जाए कि किसी स्त्री से उसका प्रेम तो सारा आदर खत्म वो तो वही आदमी हो गया जैसे आदमी हम जानते थे रोज रोज का मामला खत्म ये हमारा जिसी जमाने बिल्कुल पड़ गया पूरी तान को सोना बढ़ तो है लेकिन प्रयोग करना अनुभव हैं होने के बाद करते कि नहीं चाहिए नहीं नहीं, नहीं, नहीं, नहीं नहीं तो लोग ये जो आप अनुभव करते हैं कि नहीं चाहिए बिल्कुल झूठ ये झूठ इसलिए है नहीं मेरिया बाप नहीं मेरिया न न अनुभव से नहीं वो कंडेमेशन पहले बैठा हुआ है इसलिए प्रतीत होगा आपको सौ में निन्यानबे मौके में और अगर अनुभव से प्रतीत होगा तो आप बहुत हैरान हो जाएंगी अगर आपको अनुभव से ये प्रतीत हो जाए तो मैं आपको इस पर कभी मैं सोचता हूँ इसको तो एक पूरा चुपटा कैंप अलग लेने का सोचता हूँ कि ब्रह्मचर्य पर पूरी आपसे चर्चा कर सकूं अगर आपको ये अनुभव से पता चल जाए आपके अनुभव से तो आप हैरान हो जाएंगी अब ये अगर मैं की स्थिति में पति और पत्नी पड़े हो और पत्नी को उस वक्त अनुभव हो कि ये एक्ट बिल्कुल व्यर्थ है तो ये थॉट ट्रांसफर हो जाता है फौरन पति को वो इतना शांत क्षण होता है मन का और इतना मौन क्षण होता है अगर पत्नी को उस वक्त ये ख्याल आ जाए कि व्यर्थ है या पति को क्या आ जाए तो दूसरे को जो जो दूसरा उत्पक्ष उस उसके साथ उसको फौरन ये अनुभव माना शुरू होगा यह व्यर्थ इसको आप प्रयोग करके देख सकते हैं जो और अगर पत्नी या पति में से एक को शक शर्थ हो जाए दूसरे को अपने आप हो जाए लेकिन कंडमिनेशन से अगर हो या हमको पहले से पता है कि गंदी चीज है और स्त्रियां जो है वो ज्यादा जिसको कहें सम्मोहन प्रवण इतनी समाज जो बेवकुफनिया पुरुषों स्त्रियों को सिखाता है स्त्रियां ज्यादा पुरुषों की ये वजह है कि की संख्या कम और किसी बात को बच्चों को भी सिखाते हैं हम बच्चियों को भी सिखाते हैं कि सेक्स गंदा है लेकिन बच्चे उतने गहरे कभी नहीं सीख पाते जितने की बच्चिया सीख लेते वो सीखने जो क्षमता है किसी चीज को ग्रहण करने की क्षमता स्त्रियों के पुरुषों से ज्यादा है और इसलिए वो दोनों चार अलग अलग हो जाते हैं गाड़ी के बड़ी गड़बड़ पैदा होती है पहला तो यह है कि किसी भी वृत्ति के प्रति बहुत सहज हो जाए और समाज में कुछ भी सिखाया हो उसे अलग करें और सोचे कि मैं कैसे जानू कोई भी व्यक्ति तब आपको सब जो अनुभव होगा वो बड़ा गहरा होगा बड़ा औस होगा बड़ा औस होगा बहुत दूसरे तरह का होगा अभी अनुभव तो सुख का होता रहेगा और चित्त ये कहता रहेगा ये क्या पाप है ये पाप की वजह से दुख मालूम हो सकता है लेकिन वो दुख है नहीं भीतर सुख है भीतर सुख की संवेदना सड़क रही है और ऊपर से वो पाप की वजह से दुख मालूम होता है ये दुख मालूम होना इंटेलेक्चुअल है और सुख मालूम होना बिल्कुल इंस्टिंक्ट नहीं तो गहरे में सुख मालूम होता, होता है और उथले में दुख मालूम होता है जो है अलग अलग पटरी पर तो विरोध में पड़ जाता नहीं है अगर मैं जो कहता हूं सबलिमिनेशन होता है यानी मेरी जो मेरा जो कहना है किया नहीं जाता आपका जिस-जिस ज्ञान विकसित होता है किसी वृष्टि के बाबत वो सबलिमिट होने लगती है सबलिनेशन जो है वो किया नहीं जाता होता तो मेरा पूरी जोड़ है कि जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो ज्ञान के माध्यम से होता है क्या नहीं जाता और जब भी आप पूछते हैं कैसे करें तब मैं जानता हूं कि चित्र जो है वो समाज के सिखाए हुए हिसाब की वजह से परेशान हो रहा है और पूछ रहा है कैसे करें तो तो हाँ जो जो तो जरूर पड़ता कोई गड़बंध नहीं पड़ेगी जरा भी गड़बंध नहीं पड़ेगी बहुत सुंदर हो जाएगी जरा भी गड़बड़ जरा भी गड़बा में हाँ? नहीं पड़े जरा भी गड़बड़ नहीं होगी गड़बड़ तो है है, हाँ अभी गड़बड़ है और इससे ज्यादा गड़बा कुछ नहीं हो सकती न गलत नहीं कर सकता इससे ज्यादा गड़बड़ और क्या हो? है जो है अभी एक कॉलेज में बोलने गया था तो लड़कों ने मुझसे न कुछ बोला उन्होंने लड़कों मुझसे पूछा कि आप जो कह रहे हैं अगर हुआ तो सब गड़बड़ हो जाए तो मैंने उससे कहा क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इससे गड़बड़ समाज कैसा होगा जिसका ये समाज है इससे गर्भ और कैसा हो सकता है क्या तुम्हें कल्पना दे सकते हो मुझे वो थोड़ा खा रह गया कहा कि ये मैंने कभी ख्याल नहीं किया लेकिन सोचता हूं तो एक बात की इससे गर्भ और क्या यानी मतलब ये जब साथ में नरक में हम खड़े और नीचे और कौन सा नरक हो इसलिए पतन का तो कोई डर नहीं तो तो तो मत घबड़ाई तो कोई डर नहीं कोई डर नहीं तो ग्रहण नहीं कर पाते उसकी वजह कई है बहुत वजह हैं नहीं ग्रहण कर पाते ग्रहणशील मन नहीं है बहुत भीतर बातें बैठी हैं तो, तो कुछ ग्रहण नहीं हो पाता कुछ ग्रहण नहीं हो पाता नहीं, नहीं मनुष्य का मन इतना आसान मामला नहीं है जैसा ये भजन कीर्तन करने वाले समझते अपने बैठे भजन कीर्तन किया मामला हल हो गया गए माला फेरी तब मामला हल हो गया साधु महाराज की सेवा की सब ठीक हो गया मंदिर चले इतना आसान मामला नहीं है मन बहुत जटिल है और उसके बड़े स्तल हैं और उन सारे तलों के बिना प्रयोग किए कुछ नहीं होता कब भी नहीं होती और ये सब इतनी बचकानी बातें हैं इतनी बचकानी बातें लेकिन ये इतनी महत्वपूर्ण मालूम हो रहे हैं हमें जिसका हिसाब में कुछ इनसे होने वाला नहीं जीवन का असली असली सत्य और समस्या पकड़नी और खोजनी और सयोग तो हो सकता है अभी सबके सामने रखे भी नहीं गए ऐसी भी कठिनाई है ऐसी भी कठिनाई में सब्सों का भी पता नहीं है कि क्या है क्या नहीं और जीवन के प्रति बहुत असहज भाव सिखाया गया है बहुत असहज भाव उसे सहज भाव से लेने का मन भी नहीं रहा कोई जरा भी मन नहीं रहा मेरा तो है ये ख्याल कि जीवन पूरी सहजता में ले लिया जाए पूरी सहजता में तो जीवन ही मार्ग बन जाता है और पूरी सहजता में अगर जीवन को अनुभव किया जाए तो उसी सहजता में मुक्ति अपने आप से लिया आती वो मुक्ति कहीं से नहीं पड़ती जी नहीं नहीं ये भी किसने कहा कि आम नहीं सरते बिल्कुल नहीं आप गलती में फिर से जाकर देखती मैं ये जो ये सब हमारे प्रचलित कुछ बड़े अजीब बातें हैं होता क्या है होता क्या है होता क्या है शहर के लोग सोचते हैं गांव में बड़ा आनंद गांव के लोग सोचते हैं शहर में बड़ा गांव के लोग मुझसे कहते हैं कि शहर की आंखों शहर वाले की आंखों बड़ी खुशी बड़ा आनंद बड़ी नशुकांक्षा दिखाई पड़ती है हम दोस्तों खुशी मैं दोनों को जानता हूँ और चूंकि मैं गाँव वाला हूँ न शहर वाला हूँ इसलिए बहुत आसानी है जानने की मेरा कोई कोई कबार नहीं कि वहां सोखे या यहाँ सूखे कोई सुखी नहीं अगर गांव वाले गांव में सुखी हो तो शहर कभी पैदल ही नहीं हो आप कैसे शहर की तरफ चले आए और वो जो गांव है रोज मिटता जा रहा है और शहर की तरफ आता चला जा रहा है और एक दिन जमीन पर एक गांव नहीं रह जाए तो ये हो कैसे गया अगर गांव के लोग सुखी थे तो ये कैसे संभव हुआ कि वो सब शहर की तरफ चले आ रहे और गाँव नष्ट हो रहा और शहर बचता चला जा रहा है और अगर गांव के तो लोग सुखी हैं तो कौन आपके चेहरा आप शहर में बसे रहे कौन आपको शहर में रोक रहा है चले जाए गांव लेकिन शहर से कोई गांव में नहीं जा रहा और गांव से तो लोग शहर चले आ रहे ये जो है हमको हमेशा ऐसा लगता है कि जहां हम हैं वहां बड़ा दुख है और जहां हम नहीं हैं वहां बड़ा सुख है क्यों क्योंकि दूसरे के दुख तो हमें दिखाई नहीं पड़ते उसकी पीड़ा उसकी परेशानियां क्या है उसकी कठिनाइयां क्या है उसका जीवन का क्या क्या संताप है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता और कोई गाड़ी में बैठने से कोई सरल हो जाता है या कोई फिर कोई छोटी झोंपड़े तो में रहने से सरल हो जाता है या फिर कोई खादी के कपड़े पहनने से सरल हो जाते सरलता और प्रसिन्नता तो मन की बात है और मन गांव वाले का और शहर वाले का भिन्न नहीं है न कोई यूनिवर्सिटी में शिक्षा पाने से कोई कोई मन में भिन्नता हो जाती कोई फर्क नहीं पड़ता वो वही का वो है उस हिसाब वही का एक आदमी के हाथ में छुरा है और एक आदमी के हाथ में तलवार छुरा तो वाला क्या तुम सरल है तलवार वाला तुम कठिन है दोनों को गाली दीजिए जिसके पास छुरा है वो छुरा उठा लेगा जिसके पास तलवार है वो तलवार उठा लेगा। वो जो आदमी एटम बम उठा रहा है वो वही का वो आदमी जो तीर कमान उठा लेता था कोई फर्क थोड़ी है तो मायने कोई फर्क नहीं है एटम में और तीर कमान में फर्क मेरा मदद सुनते हैं ना आप शहर में है आपके पास छोटी कार है तो जैसे आप दुखी है वैसी गांव में जो उसके पास छोटी गाड़ी है तो वो दुखी है आप शहर में आपके पास छोटा मकान है तो आप परेशान है गाँव में जो है जिसके पास बैल नहीं है अपने वो तो नहीं परेशान है वो जो चीजों में फर्क है लेकिन सित्त की जो जगह है वो तो वही वो चीज वह उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता पढ़ पर नहीं सकता तो कहा आपको कहा मिलती मैं तो आज तक खोज नहीं पा पा यानी ये वहन प्रचलित किए गए ये ये लोग समझाते फिरते हैं कहा मुझे गरीब मिलती कौन कहता है जिसमें सरलता है तो किस भांति की सरलता है जरा है नहीं। ये हम कहते हैं बातें तो लगती हैं कि बड़ी बात तो है कुछ नहीं तो कुछ भी नहीं है इमाम सब भूखे कोई सरलता नहीं। और वरलता नहीं तो बड़ा आसान लगता है शहर मिटा दिए जहाँ दुनिया सरल हो जाएगी कोई जिंदगी नहीं बहुत आसान सी बात है दुनिया में जब गाँव गाँव से दुनिया बड़ी सरल तो बुद्ध किसके खिलाफ बोलते थे महावीर किसके खिलाफ बोल रहे, तो रहे? तो गाँ गाँ। थे और किसको समझा रहे थे उस वक्त तो गांव में गांव महावीर का पूरा उपदेश 40 साल का गांव में हो रहा है छेट देहातों में और वहां भी वो समझा रहे हैं कि चित्र को सरल कर लो तो किसको समझा रहे थे तो बादल से क्या जब जा गांव में सब सरल थे अभी सरल है तो पच्चीस साल पहले तो बिल्कुल ही सरल रहे होंगे आप हैरान हो जाओगे आप पुरानी सी पुरानी किताब खोज लो पुरानी से पुरानी जो किताब है चीन में कोई छह वर्ष पुरानी चमड़े पर लिखी हुई उसमें भी लिखा हुआ है कि पहले दुनिया बहुत सरल थी लिखा हुआ है <laughs> पहले के लोग बड़े अच्छे और अब दुनिया बिल्कुल विक्रस्त हो गई है और कोई आदमी नहीं है हजार वर्ष पुरानी किताब में भी यही लिखा हुआ है बुद्ध भी यही कहते हैं महावीर भी यही कहते हैं कि पहले लोग बड़े तरल थे अब लोग बड़े गड़बड़ हो गए पहले बड़ा धर्म था अब बड़ा अधर्म हो गया अगर आप दस हजार साल पहले पहुंच सको दस लाख साल पहले तो भी लोग यही कहते हुए मिलेंगे पहले दुनिया बहुत अच्छी थी अब दुनिया बहुत दिखाई थी असल में जहां हम नहीं रह जाते लगता है वहाँ सब अच्छा रहा होगा और जहाँ हम होते हैं वहाँ है, मैं नहीं मानता मैं नहीं मानता मनुष्य के मन में कोई सहज देहाज से फर्क नहीं पड़ता कपड़े लगता से फर्क नहीं पड़ता सदियों से फर्क नहीं पड़ता कि कोई बीसवी सदी में रह रहा है कोई दसवीं सदी में तो फर्क पड़ जाता है कोई फर्क नहीं पड़ता माइंड सिवाय साधना ऐसी और कोई राशि पड़ता नहीं कोई राशि बात